देवी भागवत तीसरा स्कंध व्यास जी द्वारा नवरात्र व्रत विधि का वर्णन जन्मेजय ने पूछा द्विजवर नवरात्र आने पर क्या करना चाहिए विशेष करके सरत काल के नवरात्र का क्या विधान है इसे विधि पूर्वक बताने की कृपा करें वे प्रवर आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है मुझे विस्तार के साथ यह बतलाइए कि नवरात्र व्रत करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए स जी बोले राजन कल्याणप्रद नवरात्र व्रत के विषय में कहता हूँ सुनो शरद काल के नवरात्र में जैसे विशेष रूप से विधिपूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए वैसे ही वसंत ऋतु के नवरात्र में भी पूर्वक पूजा करनी चाहिए संपूर्ण प्राणियों के लिए शरद और वसंत ये दोनों ऋतुएँ यमद्रंश नाम से कही गई है ये दोनों ऋतुएँ जगत के प्राणियों को महान कष्टप्रद है अतएव कल्याणकामी पुरुष यत्नपूर्वक दुर्गाचन में तत्पर हो जाए बसंत और शरद ये दोनों ही अत्यंत भयंकर ऋतुएं मनुष्यों को रोगी बनाने में कुशल हैं इनके प्रभाव से बहुत से प्राणी प्राणों से हाथ धो बैठते हैं अतएव इन ऋतुओं के आने पर पंडित जन को चाहिए कि भगवती चंडी की आराधना में संलग्न हो जाए राजन चैत्र और आश्विन के पवित्र महीनों में भक्तिपूर्वक यह पूजा होनी चाहिए अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए उस दिन एक ही बार हविष्यान्न का भोजन करें किसी समतल भूमि पर मंडप बनवाए मंडप सोलह हाथ के विस्तार में बनना चाहिए खम्भों और ध्वजाओं से मंडप को सजाया जाए सफेद मिट्टी और गोबर से उसे लिपवा रह दे तदनंतर मंडप के मध्य भाग में एक स्वच्छ समतल वेदी बनानी चाहिए वह वेदी चार हाथ लंबी चौड़ी और एक हाथ ऊंची हो भगवती को पधहराने के लिए वही उत्तम आसन होता है सुंदर वंदनवार और चांदी से उसे सुशोभित करें, उसी, करे। उसी रात ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। वे ब्राह्मण देवी के रहस्य को भली भांति जानने वाले सदाचारी संयमशील तथा वेद वेदांग के पारगामी होने चाहिए प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल समुद्र नदी सरोवर बावली कुएँ अथवा घर पर ही सविधि स्नान करें। प्रतिदिन के प्रातः काल के जो नियम हो उन्हें पहले कर ले इसके पश्चात ब्राह्मणों का वर्ण करें पाद्य अर्घ और आचमनीय से ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार वर्ण में वस्त्र और भूषण आदि अर्पण करें घर में संपत्ति हो तो कृपणता करना अनुचित है संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा ही सम्यक प्रकार से कार्य परिपूर्ण हो सकता है देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है नौ पांच तीन अथवा एक ही ब्राह्मण का वर्णन करें, किंतु वह ब्राह्मण शांतिपूर्वक पारायण करने वाला हो वैदिक विधि से स्वस्ति वाचन करना चाहिए वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करे उस पर भगवती जगदम्बा की प्रतिमा पधराए भगवती की चार भुजाएँ हों और हाथों में आयुध विराजमान हो भगवती रत्नमय भूषणों से सुशोभित हो गले में मोती की माला लटक रही हो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न, सौम्य मूर्ति वे देवी दिव्य वस्त्र पहने हो, वे कल्याणमय भगवती सिंह पर बैठी हो और भुजाओं में शंख चक्र गा एवं पद्म सुशोभित हो रहे हों अथवा आठ भुजा वाली भगवती सनातनी की भी प्रतिष्ठा करने के विधान है भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवारण मंत्र से लिखे हुए यंत्र को पूजा के लिए पीठ पर स्थापित कर लेना चाहिए पास में ही कलश स्थापना कर ले कलश को तीर्थ के पवित्र जल से भरना उसमें सुवर्ण और पंचरत्न छोड़ना तथा पंच पल्लव रखना ये सभी काम वेद के मंत्रों का उच्चारण करके होने चाहिए पास में चारों ओर पूजा की सामग्री रख ले मंगल के लिए गीत और वाद्य भी कराना आवश्यक है नंदा तिथि, अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है राजन पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है उपवास व्रत एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत किसी भी एक व्रत का नियम करने के पश्चात पूजा की व्यवस्था करनी चाहिए फिर यूँ प्रार्थना युक्त प्रतिज्ञा करें देवी तुम जगत की माता हो मैं उत्तम नवरात्र व्रत करूंगा, माता तुम मेरे सभी कार्यों में सहायता करने की कृपा करो नवरात्र व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार नियम पालन करना आवश्यक है तदनंतर विधि के साथ मंत्र मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए चंदन अगरू कपूर मदार कमल अशोक चंपा कनेर मालती ब्रह्म पुष्प आदि सुगंधित फूलों तथा सुंदर विल्व एवं धूप दीप से भगवती जगदम्बा की पूजा करें अनेक प्रकार के फल भोग लगाएं, अर्घ देना परम आवश्यक है नारियल नींबू अनार केला नारंगी और कटहल आदि सभी फलों से देवी की अर्चना करें राजन फिर भक्ति पूर्वक अन्न भोग लगाना चाहिए